Oh uh. विद्या योग विद्या के प्रसंग में आपने दर्शन किसे कहते हैं दर्शन की परिभाषा क्या है कितने प्रकार के दर्शन होते हैं दर्शनों के प्रणेता कौन हैं? इस संदर्भ में आपने सुना योग किसे कहते हैं योग की परिभाषा क्या है योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने कितने योग सूत्र बनाए हैं उन सूत्रों की व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने की है इस बात को आपने सुना योग विद्या का आधार और समस्त विद्याओं का आधार वेद है ये भी आपने सुना योग विद्या के चार विभाग होते हैं चार विभागों को चार पाद कहते हैं और एक एक विभाग के नाम आपने सुना है पहला विभाग पहला पाद समाधि पाद है और दूसरा पाद साधन पाद है तीसरा पाद विभूति पाद है और अंतिम पाद चौथा पाद कैवल्य पाद है, कैवल्य पाद है योग की भूमिका में इन बातों को समझकर अब हम योग का प्रारंभ करते हैं योग का जो पहला पाद है समाधि पाद समाधि पाद में इक्यावन सूत्र हैं महर्षि पतंजलि ने पहले पाद के इक्यावन सूत्रों में समाधि को ध्यान में रखते हुए समाधि को उद्देश्य में रखते हुए समाधि को एक सामने लक्ष्य के रूप में रखते हुए समाधि को ही समझाने के लिए इक्यावन सूत्र बनाए इक्यावन सूत्रों के माध्यम से समाधि को किस प्रकार लगाया जाता है योगाभ्यासी योगी समाधि को किस प्रकार से प्राप्त होता है इसको लेकर समाधि पद में बताया है तो आइए अब हम समाधि पाद को जानते हैं समाधि का जो पहला सूत्र है वह सूत्र है अथ योगानुशासनम अथ योगानुशासनम इस सूत्र में यदि एक एक शब्द को ऐसे अलग अलग करके देखें तो पहला शब्द होगा अथ और दूसरा शब्द है योग और तीसरा शब्द है अनु और चौथा शब्द है शासनम तो अथ योग अनु शासनम चार शब्द हैं। इन चार शब्दों को लेकर के विचार करते हैं पहला शब्द है अथ अथ शब्द से योग को प्रारंभ किया गया है अथ शब्द का प्रयोग अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग अर्थों में प्रस्तुत किया है यानी मैं ये कहूं अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं और उन बहुत सारे अर्थों में कुछ अर्थ मैं आपके सामने रखता हूं अथ शब्द का एक अर्थ है आरंभ किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में किसी विषय को हम प्रारंभ करते हैं पहली बार उस विषय को समझना चाहते हैं पहले हमने कभी नहीं जाना कभी नहीं समझा तो ऐसे विषय को प्रारंभ करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है उदाहरण के लिए अथ वर्णमाला अध्येतव्या वर्णमाला जानते हैं आप संस्कृत में हो हिंदी में हो किसी भी भाषा में हो यदि कोई व्यक्ति किसी विद्या को जानता है या उस विद्या को जानना चाहता है वो वर्णमाला के माध्यम से जानेगा तो विद्यार्थी सर्वप्रथम प्रारंभ करता है वर्णमाला से पहले वो वर्णमाला को जानेगा अथ वर्णमाला अध्येतव्या तो यहाँ अथ शब्द का जो प्रयोग किया है ये आरंभ के लिए किया है अब हम वर्णमाला को आरंभ करते हैं इस वर्णमाला को जानना चाहिए जिस भाषा को जिस विद्या को आप जानना चाहते हो उस विद्या का जो आधार है मूल है वो जो वर्णमाला है उसको अब जानना चाहिए समझना चाहिए एक उदाहरण दिया है ऐसे ही अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिस कार्य को आप जानते नहीं पहली बार कर रहे हो तो उस कार्य को आप प्रारंभ कर रहे हैं तो वहां पर अथ शब्द का प्रयोग होगा संस्कृत में अथ कार्यम ज्ञातव्यम अब कार्य को जानना चाहते हैं या अब कार्य को प्रारंभ किया जाता है ताकि इस कार्य को मैं जानू यह है कैसा कार्य कोई भी काम करो यदि प्रारंभ करना चाहते हैं उसको तो यहां अथ शब्द का प्रयोग होगा तो अथ शब्द का प्रयोग आरंभ के अर्थ में आता है एक अर्थ हुआ दूसरा अर्थ है अनंतर अनंतर का अर्थ होता है बाद में यानी पहले कोई काम करो उसके बाद अब दूसरा काम करने जा रहे हो एक उदाहरण है भाषा अधित्य व्याकरणम जिज्ञासितव्यम अथ भाषा अधित्य व्याकरणम जिज्ञासितव्यम इसका अर्थ है भाषा को जानकर व्याकरण को जानना चाहिए व्याकरण ग्रामर व्याकरण को जानना चाहते हो तो भाषा को जानो भाषा को जाने बिना व्याकरण को नहीं जान सकते हो पहले भाषा को जानो फिर उसके बाद व्याकरण को जानो व्याकरण का अभिप्राय है वो जो भाषा जिसको आप बोल रहे हो वो कैसे बनी है उसका मूल क्या है उन शब्दों का अर्थ क्या है उन शब्दों का वही अर्थ क्यों है दूसरे अर्थ क्यों नहीं हो सकते वो शब्द बना है तो कैसे बना उस शब्द का मूल क्या है इन सब बातों को समझाने वाला व्याकरण होता है तो शब्दों को यथार्थ रूप में समझने के लिए व्याकरण है लेकिन ये व्याकरण तब आपको जानना है जब आपको भाषा आती है तब उसके व्याकरण को आप जान सकते हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे बच्चा पैदा होता है और एक साल डेढ़ साल हो गया अब वो कुछ बोलने लगता है माँ को बोलता है पिता को बोलता है चाचा को बोलता है अलग अलग शब्दों का उच्चारण उसको करवाया जाता है उसको भाषा को सिखाया जाता है समझाया जाता है तो जब भाषा को सिखाया जाता है समझाया जाता है तो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता होता होता बहुत सारी भाषा को जान लेता है जब वो स्कूल जाने लगता है विद्यालय जाने लगता है तब तक तो भाषा उसको आ जाती है आ रहा हूं खा रहा हूं पी रहा हूं जा रहा हूं कर रहा हूं जो भी भाषा को वो सीखता है जानता है उसको भाषा आ जाती है और जैसे वो बड़ा होने लगता है पहली क्लास में दूसरी क्लास में तीसरी क्लास में चौथी क्लास में पांचवी क्लास में आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है कालांतर में उसको व्याकरण पढ़ाते हैं बाद में जा करके, क्योंकि उसको भाषा आ गई अब तब उसको हिंदी व्याकरण उसको पढ़ाते हैं तो हिंदी व्याकरण को जानता है ऐसा हो सकता है कि व्याकरण कोई कोई जाने लेकिन भाषा को तो सभी जानते हैं हिंदी बोलने वाले जितने भी इस भारतवर्ष में हैं, सब हिंदी बात करते हैं जरूरी नहीं है सभी लोग हिंदी के व्याकरण को जानते हो नहीं जानते कोई कोई जानता है इसलिए पहले भाषा को जानो उसके बाद व्याकरण को जानो तो भाषां अधित्य व्याकरणम ज्ञातव्यम विद्या अथ भाषां अधित्य व्याकरणम ज्ञातव्यम ऐसा भी बोल सकते हैं भाषा अधिक अथवा व्याकरणम ज्ञातव्यम तो यहां अथ शब्द जो है अनंतर अर्थ में है पश्चात को बताने के लिए बाद वाले को बताने के लिए यहां अथ शब्द का प्रयोग हुआ है तो अथ शब्द का प्रयोग आरंभ के लिए होता है और अथ शब्द का प्रयोग बाद के लिए भी होता है एक और अर्थ अथ शब्द का मंगले अर्थे मंगल करने के लिए शुभ करने के लिए कल्याण करने के लिए भद्र करने के लिए आता है जिसको हम जानना चाहते हैं उससे मेरा भद्र हो उससे मेरा कल्याण हो उससे मेरा शुभ हो उसके लिए अर्थ शब्द का प्रयोग होता है सतयुग में द्वापार युग में त्रेता युग में इन युगों में जितने लोग हुए उन सबको एक चीज को जानना था और उसी को जानने के लिए उन्होंने उन्होंने सारा जीवन लगा दिया एक व्यक्ति को एक चीज को जानने के लिए अथा ब्रह्म जिज्ञासा अथा ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मण है जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा है ब्रह्म को जानना चाहता हूं ब्रह्म को समझना चाहता हूं परमात्मा को जानना चाहता हूं किसे परमात्मा को किस लिए किस लिए जानना चाहते हूं मंगल के लिए भद्र के लिए कल्याण के लिए मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं अथा ब्रह्मजिज्ञासा और यहां जो अथा शब्द आया है ये ब्रह्मजिज्ञासा के लिए आया है ब्रह्म को जानने के लिए आया क्यों जानना चाहते हो भद्र के लिए जानना चाहता हूं मेरा कल्याण हो जाए यदि मैं ब्रह्म को जान लू समझ लू तो मेरा कल्याण होगा मेरा भद्र होगा जिसके लिए मेरा जीवन है जिसके लिए मेरा उद्देश्य है यहां अथ शब्द मंगलार्थ के लिए शुभ के लिए कल्याण के लिए और आज कलयुग है देखिए आज क्या है कलयुग है आज ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते धन जिज्ञासा करते धनस्य जिज्यासा, धन से जिज्ञासा धन और धन से भी कल्याण होता है ऐसा नहीं धन से कल्याण नहीं होता धन से शुभ होता है धन से भद्र होता है कलयुग में धन जिज्ञासा हो रही है यह भी मंगल अर्थ में है अथा धन जिज्ञासा धन को जो व्यक्ति जानता है समझता है उसका कल्याण होता है वो कैसा कल्याण होता है वो एक अलग बात है धन प्राप्त करता है वही प्राप्त करता है जो धन को जानता है पहले वो धन की जिज्ञासा करता है धन को समझता है फिर उस धन के लिए मेहनत करता है फिर उस धन को प्राप्त करता है तब उसका कल्याण होता है उसका भद्र होता है तो कल में धन की जिज्ञासा की जा रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि त्रेता युग में द्वापर युग में सतयुग में ही केवल ब्रह्म जिज्ञासा होती है कल में नहीं होती है ऐसा नहीं है युग कोई भी हो युग का और इस जिज्ञासा के साथ में कोई ऐसा परस्पर संबंध नहीं है संबंध तो आत्मा के साथ है संबंध तो आत्मा के साथ है आत्मा का और उस जिज्ञासा का जिसकी जिज्ञासा हो रही है जिसकी जिज्ञासा करने से आत्मा का कल्याण होता है धन की जिज्ञासा करने से भी आत्मा का कल्याण होता है एक अंश में होता है एक पक्ष में होता है दोनों पक्षों में नहीं हो सकता यदि ब्रह्म जिज्ञासा व्यक्ति करता है तो दोनों पक्षों में उसका कल्याण होगा सिक्के के एक पहलू में एक विषय और दूसरे पहलू में दूसरा विषय तो ब्रह्म जिज्ञासा जो होगी उसके माध्यम से हम दोनों ओर से बोला जाता ना दोनों हाथों में लड्डू है एक हाथ में लड्डू नहीं दोनों हाथों में लड्डू है तो धन जिज्ञासा करने से लड्डू अवश्य मिलेगा पर एक लड्डू मिलेगा लेकिन एक हाथ खाली है अगर इस हाथ में लड्डू है तो यह खा हाथ खाली हाथ खाली जरूर रहेगा लेकिन धन जिज्ञासा से एक पक्ष की सिद्धि होगी ब्रह्म जिज्ञासा से दोनों पक्षों की सिद्धि होगी दोनों हाथों में लड्डू एक हाथ में नहीं तो अथ शब्द मंगल अर्थ में कल्याण अर्थ में शुभ अर्थ में भद्र अर्थ में आता है तो तीन अर्थ आपके सामने आए हैं अथ शब्द का कोई ऋषि अथ शब्द का मंगल अर्थ में प्रयोग करता है कोई ऋषि अथ शब्द का प्रारंभ अर्थ में करता है और कोई ऋषि अथ शब्द का अनंतर अर्थ में प्रयोग करता है प्रसंग क्या है उस प्रसंग के अनुसार अथ शब्द का प्रयोग होगा प्रसंग के विरुद्ध अथ शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता तो ये बात ऋषि लोग जानते हैं अथ शब्द का प्रयोग किस प्रसंग में कब कौन सा अर्थ लेना चाहिए जिस अर्थ को लेने से उस प्रसंग में उस अथ शब्द का समुचित रूप में प्रयोग में आ सके तो अथ योगानुशासनम इसमें अथ योगा अनुशासनम इसमें से केवल अथ शब्द को लेकर के हम विचार कर रहे हैं ओ... पृथिवी शांतिराब शांति रोषध याति वनस्पत शांतिर्विश्वेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरव शांति श्याम चा